भारतीय दर्शन जैन दर्शन दिगंबर संप्रदाय के आचार्य ज्ञानचंद्र १३५० ईसवी, सौ पचास ईस्वी गुणरत्न यशो विजय 1608 १६०८-१६८८ ईसवी आदि अनेक विद्वानों विद्वानों ने भी जैन दर्शन पर ग्रंथ लिखे इनके अतिरिक्त दिगंबर संप्रदाय में प्रसिद्ध कुंद कुंदाचार्य समद्र अष्टशति राजवार्तिक, न्याय आदि ग्रंथों के रचयिता अकलंक देव प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। विद्यानंद परीक्षा के के निर्माता नवम शताब्दी प्रमेय कमल मारतंड के रचयिता प्रभाचंद्र अमृत सूरी देवसेन भट्टारक लघु समन्त भद्र अनंतवीर आदि विद्वान नौवीं दसवीं सदी में हुए हैं गोम्मार लब्धसार द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों के रचयिता नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ग्यारहवीं सदी में बहुत प्रसिद्ध जैन दार्शनिक थे श्रुत सागर गढ़ी धर्मभूषण आदि विद्वानों ने सोलहवीं सदी में जैन दर्शन पर विशेष रूप से प्रमाण के संबंध में ग्रंथ लिखे सत्रहवीं सदी में यशो विजय सूरी ने अनेक ग्रंथ लिखे जैन विद्वानों ने न्यायशास्त्र का विशेष रूप से अध्ययन किया था और इसी पर अपने विचारों को लिखा है इधर दो तीन सौ वर्षों में उल्लेख योग्य कोई विद्वान जैन संप्रदाय में प्राय नहीं हुए और न कोई ग्रंथ ही विशेष महत्व का प्राय लिखा गया है